नमस्कार मेरा नाम आशीष जैन है आज मैं आपको एक लालची पंचर वाले की कहानी सुनाने जा रहा हूं. इस कहानी में एक पंचर वाला होता है जो कि एक गली के चौराहे पर दुकान लगाता है उस पंचर वाले की दुकान ठीक से नहीं चल रही थी उसके पास कम ग्राहक आते थे तो उसने सोचा अगर ग्राहक मेरे पास नहीं आ सकते तो क्यों मैं न ग्राहकों के पास ज, जाके उनके पंचर जोड़ूँ तो इसी तरह उसने गली के चुराहों पे अथा गली के बीचों में कई जगह कीले डाल दी जैसी गाड़ियां या साइकिल उस कीलों पर चलती थी तो उनमें पंचर हो जाता था तो ये साइक ये पंचर वाला तुरंत उन गाड़ियों के पास पहुँच जाता था और कहता था मेरे से पंचर लगवाओ इन पंचरों के वो दोगने पैसे लेता था कहता था कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे को ज़रूरत भी है तो पैसे दुगने देने पड़ेंगे तो आदमी सोचते थे कि अच्छा है पंचर वाला जहां पे पंचर हुआ वहीं मिल गया तो इससे बढ़िया क्या बात है तो वो उससे पंचर लगवा लेते थे धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया उसने सोचा कि सिर्फ़ पंचर लगाने से मेरी कमाई में कोई वृद्धि नहीं होगी तो उसने वो सोचा कि अब जैसे ही पंचर होगा मैं पंचर लगाने की बजाय पूरी का पूरा ट्यूब ही बदल दिया करूँगा तो जैसी ही पंचर होता अब वो ट्यूब बदल देता और कहता कि ये तुम्हारी ट्यूब ख़राब है नई ट्यूब ही डालूँगा ऐसे उसकी कमाई और बढ़ती चली गई एक दिन उस पंचर वाले की गली से एक एम्बुलेंस गई उसका भी कीलों की वजह से पंचर हो गया जैसे ही वो पंचर हुआ पंचर वाला उस एंबुलेंस के पास पहुँच गया और वहां से कहने लगा तुम्हारा टायर ख़राब है इस टायर को बदलने के मैं पूरे 2000 हज़ार रुपये लूँगा जैसे ही एम्बुलेंस के ड्राइवर ने सुना 2000 हज़ार उसने कहा क्यों भाई टायर तो 1000 रुपये में बदलता है उनने कहा मैं तो दो हजार ही लूँगा तुम्हें बदलवाना है तो बदलवाओ नहीं तो यहाँ से जाओ उन्हें कहा कि दो हजार रुपये से एक रुपया भी कम नहीं लूँगा एंबुलेंस के ड्राइवर ने सोचा अब कोई बात नहीं किसी की ज़िंदगी का सवाल है मैं दो हजार रुपये इसे दे देता हूँ और टायर बदलवा के चला गया आगे जाके उसने देखा कि टायर दोबारा फट गया तो उसने दोबारा पंचर वाले को बुलाया और दोबारा ही पूरा का पूरा दो हजार टायर बदलवा लिया जब ये पंचर जब ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँची तो हॉस्पिटल से पंचर वाले को ही फ़ोन आया उसने फ़ोन करा और बोला कि तुम्हारी बीबी बहुत बीमार है और वो घर पर गिर गई थी तो उसको हॉस्पिटल लाया गया है अपनी बीवी को यहाँ पर आ देख लीजिए जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचा तो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उस पंचर वाले को पहचान लिया और उसे बोला कि मैं जिस एंबुलेंस में जा रहा था उसमें तुम्हारी बीबी ही थी जिसके पंचर लगाने के तुमने मुझसे दो बार दो दो हज़ार रुपये लिए अब उस ड्राइवर की बात सुनकर पंचर वाला बहुत शर्मिंदा हो गया और उसने ये शपथ ली कि आज के बाद कभी भी किसी को भी ऐसे तंग नहीं करूँगा और चाहे कमाई कम हो लेकिन जितना कमाऊँगा ईमानदारी से कमाऊँगा यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है धन्यवाद